जिसमें ब्रह्म का निरूपण हुआ था ब्रह्मा ऐसा है कोई हाथ पैर आदि वाला नहीं आकार वाला नहीं जिसको हम लक्ष्य समझते हैं जीवन का लक्ष्य समझते हैं जो सन्यासी का जो जीवन का लक्ष्य होता है उसमें जाना है तो ब्रह्म का स्वरूप बताया प्रकृति से परे है और शात है अद्वितीय है विशुद्ध स्वरूप है विज्ञान घन है विज्ञानी विज्ञान रूप विज्ञान है निरंजन माना से रहित कपट से रहित है प्रशांत समुद्र जैसा शांत होता वैसे है वैसे शांत है आद्यंत विहीनम उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी नहीं है और अक्रियम उसमें कोई क्रिया नहीं होती है जिसमें क्रिया हो रही है ब्रह्म नहीं है निरंतर आनंद रस स्वरूपम कहा था निरंतर सुख स्वरूप है अपना स्वरूप में आप पहुंचेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं होता नीचे होते हैं शरीर आदि उलझन में पड़ते हैं तो दुख होता है ऐसा स्वरूप है और भी कहा माया कृत जो भेद है माया के द्वारा बनाए गया जितने भी विशेष है मानव दानव जितने भी हैं वो इससे निरस्त है वो आत्मा में मानव पना दानव पना पशु पक्षीपना नहीं होता और नित्य सुख रूप है कला रहित बने अवयव रहित है और विषय नहीं बनता है रूप उसमें नहीं है आ, काला गोरापना आत्मा का नहीं अरूपम अव्यक्तम व्यक्त नहीं कर स्पष्ट नहीं होता व्यक्त नहीं हो पाता और नाम से रहित है अव्यय है स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सबको प्रकाश करता है वो आत्मा ऐसा है सबको प्रकाश करना माने ज्ञान रूप से प्रकाश करता है यही तो लाइट से प्रकाशित होते हैं वस्तु और एक ज्ञान से भी प्रकाशित ज्ञान से प्रकाशित तत्संबंधी अज्ञान अड़जाना जानकारी पाना ज्ञान से प्रकाशित ज्ञान रूप है सबको प्रकाश करता है ज्ञाता ज्ञा ज्ञान तीनों से रहित है अनंत है देश काल वस्तु तीनों के घेरे से बाहर है निर्विकल्प मने कोई विकल्प कोई आकार, आकृति विशेष नहीं है जो आकृति वाले को विकल्प बोलते हैं तो, वो आकृति रहित है केवल अखंड चिन्ह मात्र है परम तत्व इस तत्व को विद्वान लोग समझते हैं कहा विद्वान लोग जानते हैं ऐसा जो विद्वान मान इस विषय के विद्वान विद्वान तो गणित का भी एक विद्वान होता है उसको ही नहीं पता होता जो रिसर्च करने व्यक्ति जाता है तो कई एक विषय चलता है तो यहाँ वेदांत के जो विद्वान है मर्मज्ञ लोग ऐसा समझते हैं ना कि ज्योतिष के लोग इसको नहीं समझते साहित्य वाले इसको नहीं समझेंगे पौराणिक लोग इसको नहीं समझ पाएंगे अलग अलग विषय है इसके विद्वान वेदांत के जो विद्वान होंगे मर्मज्ञ जो विशेषज्ञ बोलते हैं उस इस प्रकार से आत्मा को जानते हैं कहा और अहेयम अनुपाधेयम इत्यादि कहा था जिसका त्याग भी नहीं हो सकता ग्रहण भी नहीं हो सकता त्याग और ग्रहण अपने से भिन्न में होता है ये मेरे से भिन्न विषय है मैं इसको चाहे त्यागूं, चाहे पकडूं, मैं अपने आप को छोड़ नहीं पाऊंगा कभी ग्रहण भी नहीं कर पाता ऐसा होता है त्यागना ग्रहण करना नहीं बनता क्यों अपना स्वरूप है वो जो त्याग चाहता है या ग्रहण करना चाहता है उसका वो स्वरूप है तो अपने स्वरूप को कोई त्याग नहीं सकता ग्रहण नहीं कर सकता मैं आत्महत्या करता हूँ बोलता है ना वहां भी जो आत्महत्या करता हूं उसके समय में क्या है शरीर से अपने को अलग करना चाहता हूं ऐसी बुद्धि होती है उसको ऐसा होता है तो मनोवाचा मगोचरम कहा मन बाणी का विषय नहीं बनता है अप्रमेयम अनाद्यंतम ज्ञान का विषय बने चक्षुरादि इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं होता और अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा ऐसा आत्म तत्व है ब्रह्म पूर्णम महन मह कहा वो तेजोमय ब्रह्म पूर्ण व्यापक है ऐसा बताया तो इसके पहले जगत में बाद बुद्धि बताई थी जगत और ब्रह्म की ऐक्य बतलाया था माने जगत को बाध करने पर ब्रह्म एक ही बचता है वो ऐसा ऐक्य तो जगत का तो बाद हो जाता है दृष्टांत आदि मिल जाते हैं जैसे जागृत जगत मिथ्या है जैसा स्वप्न के जगत स्वप्न के जगत को तो सभी मिथ्या मानते ही हैं निर्विवाद है वो झूठा मानते ही है तो उसी प्रकार है दृश्यवादी हेतु दे करके जगत को मिथ्या करना सरल है जगत नहीं है ना होता हुआ भाषण जैसे रज्जू में सर्वभाषणा वैसा ही है ये मानते हैं किंतु अब जीव और ब्रह्म के भेद को कैसे मि, मिटाएंगे एक प्रश्न आएगा हर व्यक्ति की यही कहना होता है मैं तो छोटा हूं बहुत छोटा हूं भगवान अलग है मैं अलग हूं हर व्यक्ति यही कहना होता है मैं छोटा हूं अहम करता है तो इधर बुद्धि होती है और ईश्वर का नाम आते ही ऊपर अंगुली करता है, हर व्यक्ति ऊपर ऐसी ऐसे होता है ऊपर है तो ये दोनों का भेद तो पष्ट दिख रहा है इसके भेद कैसे पाटा जाए क्योंकि जीव और ब्रह्म ये दोनों के जो ऐक्य ज्ञान होगा इससे मुक्ति मानता है वेदांत न जीव के ज्ञान से मुक्ति है न ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति है इतना तो अभी यही है जीव है यहां पता है और भगवान है कहीं जहां भी वो विश्वास तो वही है, है इतना तो यही है, है दोनों का ज्ञान है मोक्ष आएगी नहीं अभी नहीं है दोनों के ऐक्य जो ज्ञान होगा एक ये दोनों को एक रूप से समझना तभी मोक्ष होगा वो ऐक्य कैसे होगा जीव और ब्रह्म के ऐक्य के बारे में क्यों सिखाते हैं आगे इसके लिए आपको महावाक्य का सहारा लेना होगा जो वेद में आए हुए महावाक्य हैं उसके सहारे से ही उसमें विश्वास करके चलेंगे और वाच्यार्थ में तो ऐक्य नहीं हो पाएगा लक्ष्यार्थ में ऐक्य करना होगा भाग त्याग लक्षण का सहारा लेना पड़ेगा उस वाक्य में युक्ति भी लगानी पड़ेगी वाक्य है महावाक्य चार वेद के जो चार महावाक्य हैं तत्वसी अहम ब्रह्मास्मी अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्म एक एक वेद के वाक्य है वो तो यहाँ साम वेद के जो तत्वी वाक्य है उसको लेकर के विचार करेंगे माने वो वाक्य तत्व तव अशी तीन पद होता है वहां वाक्य में दो तो कारक है एक क्रिया पद है अशी पद है <rud noodles> अस धातु के मध्यम पुरुष हो उसका अर्थ तुम वही हो ऐसा कहता है वाक्य तुम माने जो सामने वाले को बोल रहा है तुम वो वही हो उससे भिन्न नहीं हो ये वाक्य ऐसा बोलता है ये महावाक्य है तो यहाँ पर अब विचार करते हैं महावाक्य से कैसे ज्ञान होना है जीव ब्रह्म के ऐक्य उसके बारे में है महावाक्य का विचार चलता है पदाभ्याम पदाभ्यायोर ब्रह्मात्मनो शोधित्थम श्रुत्या तयस्तत्वशीति सम्यग प्रतिपाद्यते तत्व पदाभ्या ब्रह्मात्मनों शोधतोदी श्रुत्या तमशी सम्यम प्रतिप्य श्रुति में तीन पद होते हैं तत्वी तो इसमें तीन पद होते हैं माने तीन शब्द पद माने शब्द एक शब्द है एक त्वम शब्द है और एक अशी शब्द है एक महावाक्य है छांदो के परिषद में आता है माने सामवेदी महावाक्य है यह सामवेद का महावाक्य है तो वहां आने वाले जो दो पद तत्पद ईश्वर का वाचक होता है और क्वम पद जीव का वाचक होता है तुम तो माने जीव को बोला जा रहा तुम जीव और माने वह ईश्वर ऐसा वाच्यार्थ में एक शब्दों का दो अर्थ दो अर्थ होता है कभी कभी हम लक्ष्यार्थ में जाते हैं कभी कभी अर्थ में जाते, चलते हैं व्यवहार में भी ऐसा चलता है व्यक्ति जाता है बोलेंगे तो शरीर को लेकर के विचार होता है किसको होता है? नाम लेते हैं देवदत्त जा रहा है देवदत्त स्वर्ग चला गया जब बोलते हैं देहावसान हो गया बोलते हैं स्वर्ग चला गया वहां देवदत्ता शब्द का क्या होगा पहले तो शरीर में व्यवहार करते थे आप देवदत्त का देवदत्ता व्यक्ति जा रहा है उस समय किस में किसमें प्रयोग शरीर में और देवदत्ता स्वर्ग चला गया शरीर में नहीं होगा लक्ष्य में होगा और लक्ष्य ठीक बनेगा देवदत्ता शब्द दो लक्ष्य हो जाता है लक्ष्य और बाच्य शरीर वाच्य होता है और आत्मा लक्ष्य बनता है हम लोग व्यवहार में भी ऐसे करते हैं कभी बाच्यार्थ होता है बाच्यार्थ को लेकर के व्यवहार करते हैं कभी लक्ष्यार्थ को लेकर करते हैं अमुक व्यक्ति हैं ऐसा बोलते हैं तो अमुक व्यक्ति का अर्थ किसको लेते हैं शरीर को लेते हैं हाँ आज सुबह मिले थे मेरे को वो व्यक्ति हैं कहते हैं अमुक व्यक्ति स्वर्ग सिद्धार गए जब बोलते हैं सभ्य भाषा में कोई कहते हैं मर गए कोई कहते हैं स्वर्ग गए तो वहां अमुक व्यक्ति से किस बोलेंगे शरीर तो गया नहीं स्वर्ग चिता में भस्मत हो गया को लेकर तो यहां भी तुम पद और तत्पद अशी तो वो ऐक्य कराने के लिए एक क्रियावाचक पद है मध्यम पुरुष है वो तुम वही हो ऐसा कहना है तो ये कैसे होगा ऐक्य जीव ब्रह्म की ऐक्य बाच्यार्थ में संभव नहीं है तोम पद माने शरीर उपाधि वाले को त्वम शब्द से बोला जाता है वहां किसेर है शरीर विशिष्ट आत्मा को तुम कहा जाता है तुम शब्द से बोला जाता है और ईश्वर शब्द माया विशिष्ट को ईश्वर मान कहते हैं ईश्वर माने क्या है जो जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला तत्व को ईश्वर बोलते हैं वो शक्ति विशिष्ट होता है तभी सृष्टि स्थिति लय कर सकता है तो वहां तत्व में आया हुआ जो तत्पद का बाच्यार्थ होता है ईश्वर और त्वम पद का बाच्यार्थ होता है जीव बाच्यार्थ में ऐक्य कभी नहीं होना माने उपाधि को लेकर के जीव कहा जा रहा है वहां भी उपाधि माया को लेकर के ईश्वर गा तो तो तो कहा जा रहा है कभी होगा नहीं तो तत्व बात वाक्य में क्या करना है वाक्य तो वही है तुम वही हो करके कहा जा रहा है तुम्हें शरीर आधी नहीं हो तुम परमात्मा होगा वाला वाक्य है वो तो वो कैसे होगा आपको युक्ति भी साथ लेनी पड़ेगी युक्ति लेंगे युक्ति लेकर के युक्ति लगाएंगे युक्ति क्या करेंगे आप उपाधि को हटाएंगे यहां की उपाधि भी हटाएंगे वहां की उपाधि भी हटाएंगे इसको नंगा कर देंगे शरीर से अलग करते समय में ये जीव होता है कि नहीं होता थूल शरीर मात्र नहीं थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से अलग जब विचार से लेंगे ये उसका लक्ष्यार्थ होता है तुम पर का। शुद्ध चेतन होता है शरीर विशिष्ट अवस्था में जीव मानते हैं ना तो विचार से जब शरीर को पृथक करेंगे आप हटाएंगे उपाधि को हटाएंगे तो लक्ष्यार्थ तो का होता है शुद्ध चेतन वैसे तत्पद का भी जो उपाधि माया है वहां ईश्वरत्व तो लाने के लिए तो वहां विचार करेंगे भागत्याग लक्षणा के द्वारा आप वहां भी ये कर देंगे माया तत्व को हटा देंगे विचार से हटाने पर केवल चेतन ही बचेगा उस काल में ईश्वर नाम नहीं होता माया विशिष्ट काल में ईश्वर शब्द होता है उसका और तो शुद्ध चेतन होता है वो एक है ऐसे ऐक्य करने के लिए बताते हैं परमात्मा के साथ जीवात्मा के ऐक्य करने के ये महावाक्य का विचार है तो जो पदाभ्या में तत् और तुम दो पद है तत्म अशी जो आता है ना तत्व अशी अशी क्रिया पद है तो तत्पद और तुम पद ये दो पदों के द्वारा जो अविधीयमान माने कहे जाने वाले कौन है ब्रह्मत्मा ब्रह्म और आत्मा मान जीव तत्पद के द्वारा ब्रह्म ईश्वर को कहा जाता है और म पद के द्वारा आत्मा माने जीव को कहा जाता है ये दोनों माने संशोधित अवस्था ने मुख्य रूप से जब ऊपर से देखते हैं तो ऐसा होता है भाच्य अर्थ में ये दो होते हैं तत्पद का अर्थ ईश्वर और तोमपद का अर्थ जीव ऐसा होता है किंतु वो जो तत्पद और त्वपद के द्वारा कहे जाने वाले जो ब्रह्म और आत्मा दो तत्व हैं शोधित अयोर कहते हैं एक अशोधित अवस्था और एक शोधित अवस्था अवस्था में देखते हैं शोधित अवस्था माने उपाधि को हटा करके रखना उपाधि विशिष्ट तो हो गया अशोधित अवस्था उसका हाल में कभी एक होना संभव नहीं है यहां तो भी बना रहे वहां ईश्वरत्व तो भी बना रहे और दोनों को एक करना संभव नहीं है कभी संभव नहीं होगा तो शोधित अयोर ब्रह्मत्मो कहा शोधित पद और तुम पद दोनों शोधित हो गए माने शोधित कहा था उपाधि से अलग करना यहां पर पंचकोष उपाधि है जीव की इसी कारण से जीव कहलाता है कहीं ना कहीं उसके तादात में है चाहे स्थूल शरीर में चाहे सूक्ष्म शरीर में चाहे कारण शरीर में तो उस काल में जीव कहलाता है और वहां उपाधि है माया ये दोनों जगह को उपाधि हटाएंगे विचार से हटाना पड़ेगा आपको उपाधि को हटाएंगे तो वो शोधित हो जाएंगे तत्पद का अर्थ और तुम पद का वही लक्ष्यार्थ हो जाते हैं चेतन एक व्यवस्था केवल क्या अवस्था है चेतन या यहाँ तो चला जाएगा वहां ईश्वरत्व चला जाएगा ये कहते हैं तत्व पदाभ्याम अभिधीयमान जो तत्व मशी ऐसा छादोगी में आता है महावाक्य उसमें तत्पद तोम पद के द्वारा कहे जाने वाले ब्रह्म और आत्मा एक तत्पद के द्वारा ब्रह्म को कहा जाता है और तोमपद के द्वारा आत्मा माने जीव को कहा जाता है वहां बाच्यार्थ में किस में बाच्यार्थ में ऐसा होता है शोधित तो योर आगे लगा शोधित तो होना चाहिए शोधन करके दोनों का शोधन हुआ हो तो यदि यद इतम रूपम ऐसा उसका रूप होगा इस रूप को प्राप्त करते हैं कहते हैं आ, कैसे किसके द्वारा शोधित करना कहते हैं श्रुतियातोश तत्व तत्वमसी वाक्य है आपके पास इसमें पहले विश्वास होना चाहिए महास्त्र तो वही है उसे में विश्वास न हो तो कहां आगे चल पाएंगे इस वाक्य में श्रुति ने कहा ये जीव और परमात्मा की भेद नहीं होता करके इसमें विश्वास करना होगा पहले श्रुति के द्वारा जो तत्व श्रुति है सामव वेदी श्रुति उसके द्वारा तय माने जीव परमात्मा जीव और परमात्मा दोनों का तत्व एकत्व एवं प्रतिपादित थे दोनों का ये एक प्रतिपादन किया जाता है एकत्व का ही प्रतिपादन किया जाता है मुहू मान एक बार नहीं बार बार छादों के जब देखते हैं ये प्रकरण जब आता है महावाक्य का प्रकरण श्वेत जैसा बुद्धिमान छात्र है और उद्दालक जैसे आचार्य हैं दोनों निपुण है कोई मंद अधिकारी नहीं कह सकते उसको मध्यम अधिकारी नहीं कह सकते उसको उत्तम अधिकारी में है हेतु थु। केतु ये नहीं कि सोना और भूल गया ऐसा नहीं है बहुत विवेक शक्ति वाला है सीवेतु केतु ऐसे उसको भी वहां नौ बार उपदेश करना पड़ा यही महावाक्य का दृष्टान्त बदल बदल करके महावाक्य तो तत्व में सी है पहली बार में पूरा समझ में आता नहीं फिर दृष्टांत तो दे करके, फिर अमूक करके घटाकाश मठाकाश का दृष्टांत तो देना है लवण का दृष्टांत तो दे करके, समुद्र से उन्होंने जल मगाया कुआ से जल मगाया, जल मंगा के बोला इसको चखो कैसा लगता है, मीठा मीठा लगा नमक की डली डाल दी है, तो बोला नमक की डल्ली डाली उसके बाद दूसरे दिन बोला वो तो नमक निकालो अब निकालना संभव नहीं वो तो पिघल गया वो पिघल गया एक ही हो गया कहा एक हो गया जल में एक हो गया तो उसने कहा वो दिखता नहीं और वो कल का डाला हुआ नमक नहीं दिखता ऐसा बोलता है वो सेठ के तो आगे तो उद्दालक ऋषि कहते हैं जीवा से देखो आंख का विषय नहीं बना पहले आख का विषय था डली थी उसकी अब पानी में घुल गया तो आंख का विषय नहीं बना ये नहीं कि आंख का विषय नहीं बने तो किसी का भी विषय नहीं बने चाटो चाटा तो कैसा लगता है खारा इधर से चाटो खारा उधर से खारा खारा खारा माने न दिखने पर भी वस्तु होता है एक इंद्रियों का विषय न होने पर भी अन्य किसी का विषय बन सकता है ऐसा दृष्टान्त दे दे करके दे करके नौ बार तत्व समझ में आ गए उसके बाद ऐसा है ये दिक्कत है तत्व पदाभ्याम अवधीय मान तत्पद और त्वम जो तत्व मसी वाक्य में आया महावाक्य में आया हुआ तत्पद और त्वपद के द्वारा कहे जाने वाले ब्रह्म बनो तत्पद के द्वारा ब्रह्म को कहा जाता है और त्वम के द्वारा जीव को कहा जाता है अर्थ में और लक्ष्यार्थ में ऐक्य को कहा जाता है शोधितयोर उन दोनों का शोधित रूप यदि तम जो इस प्रकार है श्रुतिया तयो तत्व श्रुति जो छादो श्रुति है छांदो परिषद में वाक्य आता है तयो माने ब्रह्मत्म तत्व तो अशीति सम्यक एकत्व तो एवं प्रतिपाद्य थे के द्वारा एकत्व तो का ही प्रतिपादन किया जाता है श्रुति तुम अलग हो परमात्मा अलग है ऐसा कभी नहीं बोलती श्रुति एकत्व तो का ही प्रतिपादन किया जाता है कैसे कहते महाराज एकत्व तो कैसे करें जीव को उठा करके ब्रह्म के ऊपर रखें या ब्रह्म को लाके जीव के ऊपर कहते ऐसा नहीं करेगा बाच्य अर्थ में आए, ऐक्य हो नहीं सकता ये है कहते हैं लक्ष्यार्थ में ऐक्य होगा बाच्यार्थ माने उपाधि विशिष्ट और लक्ष्यार्थ माने उपाधि रहित वह बुद्धि से उपाधि को हटाना होगा तभी ऐक्य होगा लक्ष्यार्थ में बाच्यार्थ में दोनों का ऐक्य होना संभव नहीं कहां एक भीख मांगने वाला अपने जीवन चला नहीं पा रहा है जीव और कहां संसार को पालने वाला कौन ईश्वर कहां यह अल्पशक्ति और कहा वो महाशक्ति होना संभव है क्या और कहा अल्पज्ञा और कहा वो सर्वज्ञ एक होना संभव नहीं ईश्वर सर्वज्ञ होता है अजीब अल्पज्ञ होता है कोई भी व्यक्ति जहां पैदा होगा थोड़े आसपास के थोड़ी सी जानकारी रखते हैं पूरे ब्रह्मांड के जानकारी किसी को नहीं है जीवों को किसी को भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का थोड़ा बहुत ईटा पत्थर लक, लकड़ी लुकड़ी को जानता है थोड़ा इसी में संतोष है जीवन हर व्यक्ति की स्थिति यही है ये? तो कहां यह अल्पज्ञा कहा वो सर्वज्ञ तो बाच्य अर्थ में तो वाक्य होना संभव किंतु यह अल्पज्ञता और सर्विज्ञता के कारण है चेतन माने छोटे बड़े हो जाते हैं उपाधि के कारण से जैसे मान लीजिए यहां मकान बनने के पहले क्या था यहाँ खाली बना था क्या शब्द का प्रयोग होता था आकाश जहाँ एक मकान बना हुआ है आकाश अब बाद में ईद की दीवाल चिनाई कर दी तो दीवार के भीतर में जितना आकाश खंड पड़ा इसको मठाकाश बोलने लग गए क्या बोलने लग गए मठाकाश एक घट खरीद के लाए और रख दिया यहां इसके भीतर में तो क्या बोलने लग गए उसको घटाकाश वहां इसके भीतर आ सकता है वो घट के भीतर मठ नहीं आएगा ये उपाधि बड़ी है घट की अपेक्षा तो घटाकाश में मठाकाश नहीं समा सकता है मठाकाश में घटाकाश समा सकता है ऐसा तो एक ही आकाश के अब तीन तरह की बुद्धि हो गई आपकी बाहर वाले तो महाकाश बोलते हैं आप और ये दीवार के घेरे में जो पड़ा इसको बोलते हैं मठाकाश और घट के घेरे में पड़ गया जो घटाकाश तो एक ही आकाश था तीन तरह के जो बातें क्यों बनी उपाधि के कारण बनी दीवाल लग गया इसलिए मठाकाश न मिला मिट्टी के एक दीवार बनाया घटाकाश न मिला जैसी जैसी उपाधि है वहां पर अनाज भरने का प्रसंग आया गया तो मकान में ज्यादा अनाज आएगा या घट में ज्यादा अनाज आएगा घटाकाश में घट में नहीं भरते मकान ये अनाज कहां बरते हैं आकाश में भरते हैं थाली में बरते हैं घाट में कुछ नहीं करता घाट में नहीं बरते हैं आकाश में भरते हैं तो जो घटा आकाश में ज्यादा अनाज भरा जाएगा कि आकाश में ज्यादा अनाज भरा जाएगा क्यों उसकी उपाधि बड़ी है वो अल्पशक्ति वाला हो गया घटाकाश और ये बड़ी शक्ति वाला हो गया कौन मठाकाश है दोनों उपाधि वाले हैं दोनों वो निरुपाधिक तो उधर बाहर है बाहर वाला निरुपाधिक है जो उसको महाकाश भी नहीं बोलते इनकी अपेक्षा करके महाकाश शब्द होता उसका सामान्य नाम क्या है ये ये तो छोटे ये दिखाई दे रहे इसलिए बड़ा बोला उसको तो निरुपाधिक वाला तो बाहर है सारा ब्रह्मांड जिसके भीतर है वो आकाश तो बाहर है अब दो उपाधि आपने बनाई किंतु तो अब अल्पशक्तिमान और बहुशक्तिमान हो गए मठाकाश होता है बहुशक्तिमान क्यों उसकी उपाधि बड़ी दीवाल चार दीवार बड़ी है और घटाकाश होता है अल्पशक्तिमान क्यों जितने मकान में व्यक्ति बैठेंगे उतने घाट में व्यक्ति बैठ नहीं पाएंगे ये ईश्वर और जीव के भी सर्वज्ञ अल्पज्ञ सर्वज्ञता में ये विचार करना है उसकी बड़ी है उपाधि जगत जननी माया भगवती महामाया बड़ी उपाधि के कारण वो सर्वज्ञों होकर बैठा हुआ है।, है चेतन ये दोनों बनने के पहले एक चेतन था ये इधर जीव की उपाधि तुच्छ शरीर है पंचकोष के भीतर का अहम करता है वही जीव होता है इस अल्प उपाधि में पड़ने के कारण से अल्प हो जाता है मान उपाधि के कारण से उपहित में फर्क पड़ जाता है लेकिन का जो रक्षण है उसमें जो ब्रह्मो महापुरुष का जो व्यवहार होता है तो उसमें तो जो ब्रह्मो महापुरुष है उसका अंदर में जो मैं ब्रह्मो ये भाव तो रहता है तो वो कभी अपने को तो ईश्वर नहीं बता सकते ईश्वर नहीं बोलते हो ईश्वर बनता भी नहीं वह जब ऐक्य करते समय में ईश्वरत्व तो समाप्त तो होता है जीवत्व तो समाप्त तो होता है रहेगा क्या चेतन लेकिन उसका अंदर में ब्रह्म तो ब्रह्म तो तो जो है ना ब्रह्म माने ईश्वर से अतिरिक्त व्यापक तत्व तो। ईश्वर अलग चीज है माया विशिष्ट अवस्था को कहते हैं ईश्वर ब्रह्म माने आपको कुछ भाव में जाना है उपाधि रहित अवस्था में आपको दो प्रकार के ब्रह्म सौगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ईश्वर को तो सौगुण ब्रह्म में होता है वो निर्गुण ब्रह्म के हिसाब में ऐक्य होना है कहा एक क्यों होना है जैसे ये दोनों की एकता करनी हो घटाकाश और मठाकाश को क्या करना पड़ेगा दोनों को तोड़ना पड़ेगा तभी तो एक होगा ना तो तो सुनिए तो जब दोनों को बुद्धि से तोड़ेंगे आप अभी भी आप एक देख सकते हैं इसको तोड़े बिना भी बुद्धि से देख सकते हैं तो ये दीवाल हटाया उसके भी दीवाल हटाया उस काल में घटाकाश महाकाश में ये मठाकाश में मिलेगा या मठाकाश घटाकाश में मिलेगा दोनों मिलते नहीं आकाश हो जाते हैं क्या हो जाते हैं उपाधि हट गई केवल उनको आकाश बोल के बाच्य अर्थ नहीं रहेगा उस काल में लक्ष्यार्थ निश्चय ऐसी बातच्यर्थ नहीं ये नहीं कि जीव को ईश्वर में मिला दे ऐसा नहीं होता है वहां ईश्वरत्व तो भी निकालना है आपने और यहां के जीवत्व भी तो निकालना है किन्तु चेतन एक बजता है ऐसा महावाक्य को बोलता है कहा यही कहते हैं आगे देखो ऐक्यं तोरलक्षितनवाच्य निगद्यते धर्मिणो हजोतभरिवराज भृत्यो कूपाबुराश्यो परमाणु ऐक्यं तोरलक्षितन वाच्यो निगद्यतेणो खद्योत भान्नोरिवराजभृत राश्यो मेर्भ तयो जीव ब्रह्मणो जीवेश्वर जीव और ईश्वर्गी जो है ना ऐक्य ऐक्य तो बोला किसने श्रुति वाक्य बोला करके बोला किंतु थोड़ा आपको युक्ति लगाने पड़ेगी जिस स्थिति में है उस स्थिति में ऐक्य होना संभव नहीं है उपाधि विशिष्ट अवस्था में ऐक्य होना संभव नहीं यही कहते हैं ऐक्यम तयोर लक्षितयोर हाँ। लक्षणा करके ऐक्य हो सकता दोनों का लक्षणावृत्ति कैसे समझाएंगे आगे लक्षणा करके हो सकता है आप लक्षणावृत्ति से बहुत काम लेते हैं कभी कभी नद्याम नौका बोलते हैं शक्तिवृत्ति से अर्थ प्राप्त कर जाते हैं आप नदी में नौका नदी शब्द का अर्थ बहता पानी होता है वहां नौका रहना संभव है शक्तिवृत्ति से अर्थ लेते हैं आप कभी कभी नद्याम घोषा बोलते हैं घोष माने फूस की झोपड़ी बोलेंगे तो वह शक्तिवृत्ति से अर्थ होना संभव नहीं नदी शब्द का अर्थ होता बहता पानी बहता पानी में फूस की झोपड़ी वो तो बह क्या रहेगा झोपड़ी तो वहां नदी शब्द का अर्थ आप क्या कर देते हैं नदी का किनारा ये लक्षण जहाज लक्षण कहते हैं जिसको कहा उसको छोड़ करके उसके संबंधी में जाके पहुंचना जहाज लक्षण कहते हैं आप व्यवहार करते हैं यहाँ जहज लक्षण से भी काम नहीं चलेगा और अजहत लक्षण उसको बोलते हैं जितना कहा उसको तो लेना ही होता है उससे अतिरिक्त को भी लेना होता है कभी लेकर के आप चलते हैं व्यवहार में हरिद्वार रिक्श के साथ ही में आप जाते हैं ए रिक्शा ऐसा बोलते हैं आप बुलाते हैं किसको बुलाया आपने आपका शब्द क्या है किंतु वह आता है रिक्शा वाला आता है आपके पास तो आपके शब्द से तो रिक्शा को आना चाहिए था किंतु रिक्शा भी आता है रिक्शा वाला भी आता है जिसको अजहद लक्षणा बोलते हैं जिसको कहा उसको लेना उससे अतिरिक्त को भी लेना यह अजहद लक्षण आप व्यवहार करते हैं किन्तु यह लक्षणा शब्द सुनेंगे आपका सिर चकरा जाएगा क्यों आपको बिना कहे व्यवहार कराया जा रहा है हाँ शब्द नहीं दिया गया खाली व्यवहार तो आपसे हो ही रहा है करते हैं आप तो पढ़े लिखे हैं जो अंगूठे छाप भी सब व्यवहार ऐसे व्यवहार करते ही है होता ही है सबका चलता है हाँ जब शब्द देंगे हम लक्षण और सिर चढ़े क्या है ये लक्षणा बस ऐसा नहीं हाँ एक होता है कुछ छोड़ना कुछ पकड़ना ऐसा करके भी समझते हैं कभी कभी आप ये भी आपकी कला है आपके सामने कई बार ऐसी बातें हुई होगी ये व्यक्ति वही है ये व्यक्ति वही है ऐसी बुद्धि बन, बनी होगी जीवन में कई बार यह व्यक्ति है वही है जो हरिद्वार में पहले देखा था आज उत्तरकाशी में दिखाई दे रहा है यह व्यक्ति वही है ऐसी बुद्धि आपकी होती है होती है ना तो ऐसी बुद्धि होते समय में वह व्यक्ति और यह व्यक्ति का एक होना कभी संभव नहीं आप वही है करके ऐक्य बनाते हैं हाँ। आप ऐसा व्यवहार आप करते हैं किंतु हम कहेंगे कि वहां जहद अजहद लक्षण हो करके काम होता है तो आपके सिर चकरा जाएगा किंतु व्यवहार आप कर रहे हैं उसका ये व्यक्ति वही है मैंने पहले कहीं देखा था आज यहां दिखाई पड़ता है तब सो यम ऐसी बुद्धि आपकी होती है व्यवहार आप कर रहे हैं तो वहां क्या करना पड़ता पता है आप कर रहे हैं किन्तु आपको पता नहीं हो रहा हो माने वही कहते समय में देश विशेष का साथ होगा वो व्यक्ति हरिद्वार हर आदि देश विशेष का ख्याल आएगा आपको क्या आएगा और वो काल पूर्व काल ख्याल भूतकाल ख्याल आएगा वही बोलते समय में माने उस देश विशिष्ट उस काल विशिष्ट का ख्याल आएगा आपको उस हो। वो स्मरण रूप होता है वो वही बोलते समय और यही बोलते समय में इस देश विशिष्ट होगा यह क्या होगा अभी उत्तर विशिष्ट होकर के बहन होगा और वर्तमान काल विशिष्ट होकर के वाहन होगा क्या होगा तत्देश विशिष्ट तत्काल विशिष्ट वही शब्द का अर्थ में व्यक्ति में युक्त होगा और एक तद देश विशिष्ट ए तत्काल विशिष्ट होकर के यही वहा यही बोलते हैं ना तो इसमें अब जो विरोधी अंश को त्यागे बिना ऐक्य नहीं कर पाएगा व्यक्ति विरोधी अंश त्याग देता है क्या त्यागता त्याग है उस देश को त्याग देता है उस काल को त्याग देता है इस देश को त्याग देता है इस काल को त्याग देता है दोनों त्यागने के बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हो बस अगर देश काल विशिष्ट रखेंगे उस देश का इस देश का विरोध है कभी वो व्यक्ति एक हो नहीं पाएगा क्यों पहले देखा हरिद्वार में है हरिद्वार विशिष्ट व्यक्ति है वो और अभी उत्तरकाशी विशिष्ट होना है उसने कहा एक हो पाएगा वो और काल भूतकाल विशिष्ट है वो और यह वर्तमान काल विशिष्ट है एक नहीं हो पाएगा भूतकाल और वर्तमान काल कभी एक होता है नहीं तो वहां पर आप भाग हैं लक्षण करते हैं हाँ, कुछ त्यागते हैं जितना कहा हुआ था कुछ त्यागते हैं जितना समझा था कुछ त्यागना कुछ, त्याग कुछ रखना वहां त्यागते किसको देश काल को तब देश तत्काल को त्याग देते हैं ए तत्देशल को भी त्याग देते हैं केवल व्यक्ति मात्र को बचाते हैं क्या करते हैं तब ऐक होता है वही यहा तब होता है नहीं तो नहीं होता वही यहां करना है आपने भागद्याग लक्षण करनी है जीव ब्रम्ह के ऐक्य में ऐसे ही करना है और लक्षण सुनते ही आपके दिमाग चकराता होगा किंतु कुछ नहीं आप कर रहे हैं व्यवहार पहले से कुछ नहीं है होता क्या है दूर देश में धुआं देख करके अग्नि के अनुमान अग्नि को जानते हैं अनुमान तो नहीं बोलेंगे जानते ऐसे भी जानते हैं गांव के जो गमार महिला होंगी वो भी दूर में धुआं देखेंगे तो आग है बोलती है जो हम कहते हैं वो, वो अग्नि संबंधी ज्ञान अनुमिति है वो अनुमान से सिद्ध होता है अधिमा झगड़ा जाएगा वही प्रक्रिया है क्यों तो शास्त्रीय संस्कार के अभाव से ऐसा होता है व्यवहार तो और रहा है आपसे कहते हैं ऐक्यम तयोर लक्ष्य तयोर नाच्यो कहते हैं जो जीव और ब्रह्म की ऐक्य है ना लक्ष्य में होगा वाच्य में नहीं होगा लक्ष्य में होगा वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ सगुण ब्रह्म माने सृष्टि करने वाला ब्रह्म ऐसा होगा बाच्यार्थ ऐसा होगा और जीव माने पंचकोश उपाधि वाला माने कहीं ना कहीं हूं कर रहा कभी स्थूल शरीर में कभी सूक्ष्म शरीर में जो हूं करने वाला जीव होता है उपाधि विशिष्ट होकर के तो ऐकम तयो मान जीव ब्रमणोर ऐकम लक्ष्य लक्ष्य में ऐक्य है नाच्यो बाच्यार्थ में ऐक्य नहीं होगा माने यहां इसके उपाधि को भी बनाए रखें और वहां उसकी उपाधि भी बनाए रखें उस काल में ऐक्य होना संभव नहीं है कभी संभव नहीं बाच्यार्थ में कभी नहीं लक्ष्यार्थ में ऐक्य होना है क्यों ह हाँ, निगद्य वहां है तयोर लक्ष्य तयोर ऐक्यम न बाच्योर अन्य विरुद्ध धर्म एक दूसरे विरुद्ध धर्मी है दोनों जीव भी धर्मी है अंतकरण धर्म है उसके अंतकरण शरीर धर्म वाला है और ईश्वर माया धर्म वाला है वो धर्मी है विरुद्ध धर्मी है दोनों इसके पास अलग धर्म है उसके पास भिन्न प्रकार के धर्म है हाँ उसका एक करना संभव नहीं है विरुद्ध धर्मी को एक करना संभव नहीं है बाच्यार्थ में संभव नहीं होगा जब तक हम बाच्यार्थ दृष्टि से देखते हैं तो विरोधी तत्व दिखाई पड़ते हैं दोनों जीव और ईश्वर बाच्यार्थ शक्तिवृत्ति से क्या बातच्यर्थ मैंने शक्तिवृत्ति शक्तिवृत्ति से जब देखते हैं तो विरोधी होते हैं वहां एक होना संभव नहीं ये कह रहे हैं कैसे खद्योत ब्रह्मांडो रिवाह जैसे सूर्य और जुगणनू दोनों की एकता हो सकती कि नहीं इतने विरोधी हैं ये जीव और ब्रह्म जीव खद्योत के समान है जुगनू के समान और ईश्वर सूर्य के समान ये दोनों की एकता कहा हो कहां होगी बाच्यार्थ को लेकर के कहा जीव कहा ईश्वर कहा यह शक्ति कहा वो महाशक्ति ऐसी स्थिति है इसको तो अपने लिए कुटिया बनाना हो तो पसीना बहाना पड़ता है और ईश्वर को कुछ सोचते है सोचते ही सृष्टि हो जाती है उसकी जितनी शक्ति है उसके पास ये दोनों की ऐक्य बातच्य में संभव नहीं ये कहना चाहते खद्योद जैसे जुग्नू और सूर्य में जितना अंतर है एकता होनी संभव नहीं कहा जुगनू कहा सूर्य वैसे कहा जीव कहाश्वर दृष्टान्त जुग्नों के स्थान में जीव है माने कब उपाधि विशिष्ट अवस्था को लेकर ये भेद है चाहे वो मठाकाश हो चाहे घटाकाश हो चाहे सुई का आकाश हो उपाधि काल में तो अलग अलग शक्ति वाले हैं विरुद्ध धर्मी हो जाते हैं वो सुई को छेद को भी आकाश बोलते हैं किंतु किन्तु वहां है उपाधि एक जगह घट है एक जगह मठ है सबको हटाओ उपाधि को अब भेद होगा कि नहीं होगा वहां आकाश वो तो लक्षार्थ में एक हो सकते उनके भाई मैंने शक्तिवृत्ति से तो होगा नहीं जिस स्थिति में देखा जा रहा है उस स्थिति में तो ऐक्य होना संभव नहीं शक्ति में नहीं दक्ष्यार्थ में ही और खद्यो तो वाहन राजभृत्यो राजा और सेवक के समान है ईश्वर तो राजा के स्थान में है और जीव सेवक के स्थान में इन दोनों की एक ए, के कभी होना नहीं है किसी भी शादी से कहा राजा के स्थान प्राप्त करेगा ये बाच्यार्थ की बात है ये बाच्यार्थ में ऐक्य होना तो संभव नहीं एक जून के समान है और एक सूर्य के समान है और एक राजा के स्थान में है तो एक सेवक के स्थान में तो बातच्यार्थ में तो ऐक्य होना संभव नहीं माने इतने छोटे पने में यह है बड़े पने में वो है उपाधि विशिष्ट अवस्था में और उपाबु राशि हो कूआ और समुद्र अंबु राशि माने समुद्र दोनों का ऐक्य होगा कि नहीं होगा कहा कुआ माने इतना सा होता है समुद्र माने कितना बड़ा होता है कहां से एकता है उसकी किंतु अगर ये जो भेदक तत्व तो है उसको तोड़ेंगे तो जलत्व जल एक हो सकता है वर्तमान में नहीं है जिस स्थिति में वो दिखाई पड़ता है कुआ भी दिखाई दे समुद्र भी दिखाई दे वो ऐक के बुद्धि कर नहीं सकते वहां होता ही ना विरोधी दोनों। और अम्बुराशि में जितना विरोध है माना अंबुराशि माने, माने समुद्र तो उतना ही विरोध यहां दिखता है ईश्वर और जीव में उपाधि विशिष्ट काल में ऐक संभव में परमाणु मेरु चौथा दृष्टान देते तो रहे परमाणु और मेरु सुमेरु पहाड़ की एकता हो सकती है कि नहीं हो सकती है परमाणु माने इतना छोटा इतना छोटा है वो जो यंत्रों के द्वारा जिस कण को देखा जाता है उसको तरस बोलते हैं नैयायिक लोग जिस कण को यंत्रों के माध्यम से देखा जाता है हमारी आंख सीधा देख नहीं पाती है जैसे सूर्य का सुबह सुबह जो प्रकाश आता है ना ये जो खिड़की आदि से गोल गोल भीतर में प्रकाश घुसता है उस काल में कुछ घूमते हुए से लगते हैं हमको कर्ण वो यंत्र बन गया सूर्य का किरण लोली भाव हमारे लिए यंत्र बना हुआ अभी यहां नहीं दिख रहा है भाई तो उड़ रहा है अभी भी किंतु तो उसी का, उसी काल वही दिखाई पड़ता मैंने यंत्र यंत्र के सामने है वो तो उसको कहते हैं त्रसरेणु उसके छठा भाग हुआ परमाणु वो बुद्धि का विषय बनना है कोई दृश्य नहीं है त्रसरेणु तक तो दृश्य बनाते हैं ये यंत्रों के माध्यम से और आगे जो देणु और परमाणु जो होते हैं वो केवल बुद्धि का विषय है हाँ जब ये इतना है तो इसका भी छठा अंश हो सकता है बुद्धि से ले जाना है तो परमाणु इतना छोटा सा और कहा सुमेरू पर्वत दोनों की एकता हो सकती है कि नहीं बराबर एकता नहीं हो सकती नहीं हो पाए तो इतने विरोध है जीव और ब्रह्म में भी बाच्यार्थ में बाच्यार्थ में माने उपाधि उपाधि को भी बचाए रखना और एकता भी आप चाहें संभव नहीं क्या है वो का जो पढ़ना है वो जब अनुभूति वो करने के बाद करने के बाद बोला द्धन, द्धन, द्धन, द्धन, वो तो भाई है ना मेरे से ही सारा उत्पन्न हो गया आ, बोलना चाहते हैं तो, तो इस का जो बोलते समय में क्या होता है ब्रह्मानुभूति होना अलग और वो अनुभव बता रहे हैं क्या वो विशिष्ट ब्रह्म की अनुभूति बता रहे हैं मेरे से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ करके बोलते हैं ना असल में निर्गुण और सगुण में भेद तो होता नहीं है जैसे जल और बर्फ है तो वो जली है ना एक अवस्था विशेष है वो तत्व तो वहां है तत्व तो है जैसे सुसूप्ति में गया हुआ व्यक्ति जागृत में आकर के बोलता है वैसे ही निर्गुण के जो अनुभव में अपने को उतारा हुआ व्यक्ति सगुण भाव से बोल सकता है वो बोलते समय में सगुण भाव से बोलते हैं वो बोलने के वही सवुण भाव में बोल रहे हैं मेरे से ही सारा पैदा हुए है ये आ, ऐसा ना अहम सूर्य बामदेव जी ने कहा अहम मनु अभव सूर्य अरे ये मनु कितने बार मैं मई बनाऊ सूर्य कितने बार मैं मई बनाऊँ एक गर्भ में बामदेव जी को आत्म ज्ञान हुआ था उस काल में वो सगुण होकर के बोलते हैं क्या वो करके सगुण भाव से बोला लेकिन वो में बोलते है। हाँ तो मैं सगुण भाव है निर्गुण में नहीं बोला है निर्गुण में तो ये दो बात निवर्तन दे केवल बोलने से एक तो नहीं हो सकता लेकिन यू तो एक हो रहा है नहीं नहीं नहीं मैं उनको निर्गुण का भी अनुभूति तो है किंतु शरीर में है वो अभी होने के कारण बोलते समय वो शगुण भाव से बोल रहे हैं। शबुण भाव से बोल रहे हैं, ऐसा तो माने इनके बातचीत अर्थ में ऐक्य होना संभव नहीं इतना विरोध है दिखाया आगे ये विरोध क्या है जीव और ईश्वर में श्रुति ने कहा हमारा विश्वास है श्रुति में तत् बोला तुम वही हो करके बोला है तुम देहादी नहीं हो सच्चिदनंद गगण आत्म स्मृति ये बोलती ये तत्व तो उपाधि क्या है तयर्धम उपायको न वास्तव कच्चिदुपाधिश्च्य मया महदाधिक जीवश कार्य शृणु पंचकोश तयर्विरोधोपि न वास्तव कचिद उपाधिश्च्य माया महदाधिक कारण जीवश कार्यम शृणुपंच कोश तयोरोध उन दोनों में विरोध क्या है उपाधि के कारण विरोध कल्पित है वास्तव में विरोध नहीं है उपाधि के कारण विरोध दिखता है जैसे मठाकाश और घटाकाश विरोधी दिख रहे हैं मठाकाश में जितने व्यक्ति बैठ सकते हैं उतने घटाकाश में नहीं बैठ पाते हैं वो अल्पशक्ति वाला है है आकाश का ही आकाश ही है दोनों क्यों मठाकाश की उपाधि बड़ी है कौन है मठ उपाधि बड़ी होने के कारण उसमें ज्यादा आता है उसमें मठाकाश में ज्यादा व्यक्ति बैठ सकते हैं और घटाकाश की उपाधि छोटी है छोटा है इसलिए घटाकाश में उतने व्यक्ति बैठ नहीं पाते जब अनाज भरने का प्रसंग आ जाए पानी भरने का प्रसंग आ जाए कपड़ा आदि रखने का प्रसंग आ जाए घटाकाश और मटाकाश दोनों उपाधि युक्त अवस्था के हैं वह एक में कम आता है एक में ज्यादा आता है क्यों ऐसा हुआ वो उपाधि के कारण वैसे जीव और ईश्वर में भी उपाधि के कारण भेद है माने ये मकान को बचाते हुए घट को बचाते हुए घटाकाश महाकाश को ऐक्य करना संभव नहीं है एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा है हा उपाधि को विचार दृष्टि से भेदन कर देना तो फिर वहां दो होना संभव नहीं होगा उपाधि हटा केवल चेतनांग से बचाना क्या बचाना यहां भी चेतना वहां भी चेतना है कई वो यही करना कहते हैं तय और जीव और ब्रह्म की जो विरोध है माने कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता ये द्वैतवादियों का कहना है कई बात आज चल रहा है श्रुति के कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा है चल रहा है बात तयोर विरोध हो जीव और ईश्वर का जो विरोध है अयम उपाधि कल्पित उपाधि शब्द जो है ना हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है उपाधि लग गई बोलते हैं क्या बोलते हैं उपाधि आ गई स्त्रीलिंग में संस्कृत में उपाधि शब्द पुलिंग में होता है इसलिए अयम बोला नहीं तो ईयम बोलना था अयम उपाधि शब्द संस्कृत में पुलिंग में प्रयोग होता है ये तयोर विरोध हो ये जीव ईश्वर का जो विरोध है अयम उपाधि कल्पित हो ये जो विरोध हो अयम विरोध है ये जो विरोध है उपाधि के द्वारा कल्पित है उपाधि तो ही होना चाहिए वो तो, तो, तो माया है नहीं नहीं शब्द की बात हम वो कोई अर्थ नहीं ले रहे हैं उपाधि शब्द उपाधि शब्द संस्कृत में पुलिंग में चलता है, चलता है। आ, जैसा भी चले अब छोड़िए हम कोई अर्थ को नहीं ले रहे हैं में नहीं आ हम अर्थों को संस्कृत में ऐसा है किसी अर्थ को लेकर के शब्द नहीं होता शब्द के अपने लिंग होते हैं जैसे दारा शब्द है दारा माने पत्नी किंतु वो चलता है पुलिंग में और बहुवचन में चलता है एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होगा दारा में माने पत्नी है दारा माने पत्नी संस्कृत में दारा शब्द पुलिंग में चलता है स्त्री का वाचक होता है हम लिंग किसका बता रहे पहचान शब्दों का अर्थों का अर्थक कौन से लिंग वाले हैं कौन है अर्थ का लिंग अलग चीज है ये शब्द के लिंग बात है तो तयोर विरोधो अयं उपाधि उपाधिकल्पित का ये जो दोनों का विरोध जो है जीव और ईश्वर का विरोध ये विरोध उपाधि उपाधिकल्पित उपाधि के कारण से कल्पित है विरोध वास्तविक नहीं अगर विरोध वास्तविक हो तो हटेगा नहीं चाहे सैकुणों श्रुति बोल दे अग्नि गर्म होती है कहीं वेद में आ गया मंत्र मान लीजिए अग्नि शीतो भवती ऐसा वाक्य आ गया वेद में अग्नि तो ठंडी हो जाएगी कि नहीं गाने से नहीं चाहे सैकड़ों में वेद आ जाए किंतु वेद में ऐसा लिखा नहीं है तो जो वस्तु जैसा है उससे विपरीत नहीं कर सकता कोई भी तो ये उपाधि के द्वारा कल्पित है जीवत्व और ईश्वरत्व इसलिए उसको हटाना संभव है न वास्तव कहते हैं न वास्तव वास्तविक नहीं है जीवपना भी वास्तविक नहीं ईश्वरपना भी वास्तविक उपाधि के कारण से आया है जैसे पांडित्य पंडित बोलते हैं एक उपाधि दी जाती है इतने तक पढ़ा लिखा होने के बाद में एक उपाधि देते पंडित बोलते हैं एक उपाधि है वो कुछ दिन के बाद वो हट भी सके भूल जाएगा वो पढ़ा हुआ तो फिर मूर्ख उपाधि भी मिल सकती है तो ये उपाधि कल्पित होती है वास्तविक नहीं होती ये कहा न वास्तव हा, वो उपाधि वास्तविक नहीं है इसलिए न कषित उपाधि जैसा जो उपाधि है वास्तव कोई भी नहीं है उपाधि के कारण से यहां पर जीवत्व है वहां ईश्वरत्व है तो कहते हैं महाराज उपाधि क्या है वहां उपाधि क्या है यहां उपाधि क्या है घटाकाश मठाकाश में तो समझ गए होंगे उपाधि वहां घट यहां मठ यही होता है तो जीव और ईश्वर में उपाधि क्या कहते हैं ईशस्य माया ईश्वर की उपाधि माया माया के कारण उसमें ईश्वरत्व आ गया ऐसी शक्ति आ गई क्या आया जगत की सृष्टि करने का स्थिति रक्षा लय करने की शक्ति मानव देगा वहां माया है उपाधि और वो माया कैसे है महदादि कारणम कहते हैं महत्व आदि के कारण है वो उपाधि आने के का... माया होने के कारण वो महत्त्व आदि की सृष्टि करने में सक्षम हो रहा है महतत्व अहंकार पंचतन मात्रा फिर विषय आदि जितने भी है सारा संसार की सृष्टि स्थिति लय करने में सक्षम हो रहा है किसके कारण माया के कारण ईश्वर ऐसा है और जीव कार्यम पंचकोश है वहां कारण उपाधि है और यहां कार्य उपाधि है वो कारण जगत का कारण है ना उपाधि माया और यहां जीवश कार्य कार्य कारिय है क्या श्रीणु कौन है वो पंचकोश जब तक ये पंचकोश को भी बचाए रखना चाहते हैं आप और परमात्मा के साथ एक करना चाहेंगे संभव नहीं होगा अगर ऐक्य करना हो तो यहां पंचकोष को निकाल दीजिए पंचकोष में तीन शरीर आ जाते हैं फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से अतिरिक्त कर दीजिए इस चेतन को अपने बुद्धि से और वहां भी माया से अलग कर दीजिए जो ईश्वर उस काल में ईश्वर नहीं बोलेंगे फिर माया हटने के बाद हो तो माया विशिष्ट काल में ईश्वर कहा जैसे पंडित कब बोलते हैं इतने पढ़े लिखने के बाद ही पंडित उपाधि होती है बिना पढ़े नहीं होना माया जब तक है तब तक ईश्वर कहेंगे माया हटने पर उसको ईश्वर नहीं कहा जाएगा किन्तु क्या चेतन क्या कहा जाएगा चेतन तो है ये भी चेतन एक ऐसी है की है आगे और भी कहते हैं एकताबूपाधि पर जीवयोस्तो सम्य निराशे न परो न जीव राज्यम नरेन्द्र से भट से खेतकोरपोहे न भटो न राजा उपाधि पर जीव्योस्तो सरो न जीव राज नरेन्द्र से भट से खेटक तयोरपोहे न भटो न राजा एक उपाधि यही दोनों उपाधि हैं जीव और ईश्वर की उपाधि यही माने जीव की उपाधि नहीं वो तो उपाधि के सिस्टम जीव बोलेंगे उपाधि माने इस चेतन की उपाधि क्या है परजीव योस्तो परमात्मा और जीवानुपा की यही दो उपाधि है पौन उपाधि वो जो माया है ईश्वर के एक कारण है वो जगत का महादादी तत्व का कारण का ऐसी शक्ति है वहां इसलिए सब कुछ कर सकता वो और जीव की उपाधि कार्य है पौन पंच कोष जब श्लोक में कहा था उसी को यह तव शब्द से ले रहे हैं यही दो उपाधि यहाँ पंचकोश उपाधि है वहां माया उपाधि है माया विशिष्ट अवस्था में ईश्वर कहा जा रहा है और पंचकोश विशिष्ट अवस्था में यहां चेतन को जीव कहा जा रहा है ये जीव भी नहीं वो ईश्वर भी नहीं है चेतन जैसे महाकाश एक आकाश को कहा जाता है मठाकाश और घटाकाश वो दोनों को दोनों गलत हो जाते हैं आकाश एक है ये स्थिति ऐसे होना है ये तो, तो उपाधि परजीव यो जीवात्मा परमात्मा की ये दो उपाधि है अलग अलग यहां पंचकोश उपाधि है तो वहां माया उपाधि है तयो तो सम्यक निराश है दोनों उपाधि को सम्यक प्रकार से हटाने पर विचार से हटाना पड़ेगा माने कोई नहीं यहां तो असंग रूपी शस्त्र से ही काटना है कोई आज के तलवारों से काटने वाला है नही असंग शस्त्रे न दृढ़ न चतवार विमूढ़ा ज्ञान चक्षुषा जो तो ज्ञान रूपी चक्षुष जिसकी खुल गई हो वही इन तत्वों को देख पाता है एक विवेक रूपी चक्षु दिव्यम दधाधे चक्षु पश्चिम युगरम गीता के एकादश मेरे विराट रूप को जानना चाहो तो इस चक्षु से तो देखने पाओगे मैं एक दिव्य चक्षु दूंगा मैंने ज्ञान रूपी चक्षु ज्ञान रूपी चक्षु से बहुत कुछ देखा जा सकता है ज्ञान रूपी चक्षु का विषय होगा ये तो उपाधि परजीव अयो जीव और परमात्मा की यही दो उपाधि है यहाँ पंचकोष उपाधि है जीव की और परमात्मा की माया तयो सम्यंग निराशे वो दोनों उपाधि के ठीक ठीक प्रकार से खंडित कर देने पर माने मान ये चेतन अलग तत्व तो है इसके शरीर से कोई लेना देना नहीं है ऐसे भाव में बुद्धि चला जाए शरीर से तीनों शरीरों से फूल शरीर से अलग करने से काम नहीं चल रहा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से अलग कर सके तो उपाधि से अतिरिक्त काल में जीव नहीं कहलाएगा क्योंकि पोशाक जब उसके पास तब जीव संज्ञा थी अब जीव नहीं कहा जा सकता उस काल में और उधर भी ईश्वर कहते थे माया विशिष्ट अवस्था में माया को हटाएंगे तो ईश्वर नहीं कहा जाता किंतु वस्तु का नाश भी नहीं होता तत्व तो रहेगा जैसे घटाकाश घटनाश होने पर भी घटाकाश शब्द नहीं बोला जाता किंतु आकाश नाश तो नहीं होगा ना वैसा ही तो न पर जीवा उस काल में जब उपाधि को हटाएंगे दोनों उपाधि को आप बुद्धि से हटाएंगे न परमात्मा ही रहेगा न जीवी रहेगा एक चेतन रहेगा वहां परमात्मा शब्द भी प्रयोग नहीं होगा और यहां जीव शब्द भी प्रयोग नहीं होगा चेतन बचेगा ये ऐसा ऐक्य है ये कहते है कैसे हो सकता है ये माने कुछ विशिष्ट हुए तो विशेषण हट जाने के बाद भी कुछ बचेगा क्या कहते हैं हाँ बचता है रह जाता है कैसे राज्यम नरेंद्रस्य वटस्य खेट देखो राजा राजा बोलते हैं किसके कारण से राजा बोलते हैं वो राजा पद उपाधि है राज्य के कारण राजा बोला जाता है जितनी भूमि उसके पास है वो राजा है तो राजा की उपाधि क्या है राज्य जिसके पास राज्य हो गया राजा. <hans cringe> तो राजा तो राजा की उपाधि होती है राज्य जिसके पास राज्य है तो राजा कहेंगे नहीं तो राजा नहीं बोलेंगे वो राजा पद जो प्रयोग होता है उपाधि विशिष्ट अवस्था में होता है माने राज्य है जिसके पास उसके तो राज्य बोलेंगे तो राज्यम नरेन्द्र नरेंद्र मान राजा का उपाधि राजा की उपाधि क्या है राज्य जब तक राज्य है तब तक उसको राजा बोलते हैं और उधर भट्ट खेट का भट्ट होता है सैनिक शाहिनिक। सैनिक की उपाधि क्या है खेटा करें या ढाल दे दिया ढाल जिसके हाथ में ढाल होगा उसको क्या बोलेंगे सैनिक बोलते अथवा तलवार आदि जो भी हो यह उपाधि है उसकी राजा की उपाधि होती है राज्य और सैनिक की उपाधि होती है ढाल आदि यहां सैनिक के हाथ से ढाल को छिनो उधर राजा से राज्य छिनो अब राजा रहेगा कि सैनिक रहेगा दोनों शब्द प्रयोग व्यक्ति तो, तो रहेगा यानी कि व्यक्ति मर जाए नहीं उपाधि अब उसको राजा नहीं कहा जाएगा और इधर सैनिक नहीं कहा जाएगा ऐसा ही है राज्यम नरेन्द्र से भट्ट खेटका कहा राजा की उपाधि होती है राज्य नरेंद्र माने राजा नारायणा मंद्र नरेंद्र राजा राज्य उसकी उपाधि है बड़ी भूमि है तो राजा बोलते हैं लोग भूमि का मालिक है इसलिए राज राजा कहते हैं इधर भट्ट माने सैनिक सैनिक का क्या उपाधि है खेतक माने तलवार तल ढाल तलवार आदि जो अस्त्र शस्त्रों के कारण से उसको सैनिक बोलते हैं जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो यही होता है कहते तयोर अपोहे वहां से छीन लो दोनों घर विचार से आप छीन लो सैनिक के हाथ से ढाल छीन दो और राजा के हाथ से राज्य छीन दो अब राजा कहेंगे कि सैनिक बोलेंगे दोनों नहीं बोलेंगे किंतु व्यक्ति रहेगा वैसे ही यहां भी कहते हैं तयोर अपोहे न भटो न राजा हा। जब शस्त्रास्त्र छीन दिया उस काल में वहां भट्ट शब्द का प्रयोग नहीं होगा सैनिक शब्द का प्रयोग नहीं होगा सैनि, सैनिक का वो शस्त्रास्त्र के कारण से सैनिक शब्द का प्रयोग होता था औपाधिक शब्द है वो जिसके हाथ में शस्त्र हो अस्त्र हो उसी तो सैनिक बोलते हैं और जिसके पास राज्य हो उसको राज्य कहते हैं राजा बोलते हैं तो ये औपाधिक शब्द है उपाधि विशिष्ट है शब्द है ये जैसे अजीब बोला जा रहा है ईश्वर बोला जा रहा है वैसे शब्द है ये औपाधिक शब्दों का बहुत प्रयोग होता है लोग में कितु हमको पता नहीं लगता जब यहाँ चलते हैं तब वो अच्छा अच्छा ऐसा लगता है नहीं प्रयोग तो हम करते ही है राजा भी बोलते थे सैनिक भी बोलते थे और कोई पूछे इसको राजा क्यों कहते हैं अरे इतनी बड़ी संपत्ति है ऐसा भी बोलते थे माने ये उपाधि इसकी थोड़ा बहुत समझा होगा हमने वहां और इसको साइनी क्यों देखो ना बंदूक है हाथ में ऐसा बोलते माने वही उसकी उपाधि है वो सब तो प्रयोग रहे हैं हम पहले से यहाँ जब पुस्तक में आता है तो सिर दर्द होता है बाद क्या पता नहीं क्या इतना है ऐसे तो उपाधि ये दोनों उपाधि जीव और ब्रह्म की उपाधि पूर्व जो कहा था इसकी उपाधि है कार्य इसकी उपाधि है और ईश्वर की उपाधि माया वो कारण है हाँ परजीव यो स्तयो पर, परमात्मा जीवात्मा की उपाधि है तयो माने उन दोनों का सम्यक निराश है दोनों उपाधि हटाना यहां से जीवत्व की जो उपाधि पंचकोश को हटा देना विचार से और वहां ईश्वरत्व की उपाधि माया को हटाना तो हटाने पर क्या होगा न परो न जीव उसको ईश्वर भी नहीं कहा जाएगा ईश्वर इधर यहां जीव भी नहीं कहा जाएगा उसका ऐसा किंतु पूरा समाप्त भी नहीं होगा जैसे घटाकाश मठाकाश दो प्रकार के आप प्रयोग करते थे घट को फोड़ दिया मकान को तोड़ दिया तो घटाकाश मठाकाश दो शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे उस काल में इतना ही होगा यह नहीं कि पूरा आकाश ही समाप्त हो गया ऐसा नहीं होता यह भी नहीं कि उपाधि घटाएंगे तो उपाधि मरी जाएगा ऐसी भी बुद्धि नहीं कर रहा मरता नहीं है तो राज्यम नरेन्द्र से भटस्य खेट राजा की उपाधि राज्य और सैनिक की उपाधि ढाल तलवार आदि होते हैं तयोर अपोहे वहां सैनिक के हाथ से ढाल तलवार हटा दो और राजा से राज्य छीनो तो अब ना राजा रहेगा ना सैनिक रहेगा माने व्यक्ति मरेगा नहीं जो तो औपाधिक शब्द तो प्रयोग नहीं होगा वहां केवल उस काल में क्या रहेगा मनुष्य रहेगा क्या रहेगा राजा नहीं रहेगा सैनिक भी नहीं रहेगा किन्तु पूरा मर जाएगा ऐसा भी नहीं है मनुष्य मनुष्यत्व तो एक बचेगा ऐसे यहाँ भी है ये कहा समय हो गया है मैं